तो उनसे हम लोग बात करेंगे गुरविंदर सिंह जी से और हाल ही में उनको कुछ अवार्ड्स मिले हुए हैं काफ़ी मेहनत करके उन्होंने विदेश से वो अवार्ड लेकर आए हैं उसके बारे में उन्हीं से जानेंगे और इसके साथ साथ उनके साथ हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से गुरविंदर सिंह का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर जानती सब मधुबन के भाई बहनों को मेरी तरफ से <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आप सभी मधुबन के भाई को नमस्कार किया सलाम किया तो आइए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं और हमारे श्रोता जो इस वक्त रेडियो को सुन रहे हैं वो भी आपसे पहली बार मुलाकात कर रहे हैं आपकी आवाज़ के ज़रिए आपको जानेंगे तो आप अपने बारे में बताइए सर मेरा नाम गुरविंदर सिंह है मैं वैसे छोटा लाली सरदार जी के नाम से जानते हैं मेरे एक बिल्डर का काम है तीन नंबर गेट पे जो कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स मैंने शांतिवन के आसपास बनाई है उसका एक्सपीरियंस प्लस एक स्टार्टिंग कारपेंटर से की मैंने जो कि छः नंबर गेट के पास थी शॉप मेरी छोटी सी बहुत मेहनत की फिर धीरे धीरे बिल्डर लाइन में आए तो मेरे एक भैया है बलजीत सिंह जी बेदी अहमदाबाद में उन्होंने मुझे बोला कि एक कंपटिशन होने जा रहा है इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए तो उनको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पता था तो मैंने उसको अचीव किया थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने के बाद धीरे धीरे हंड्रेड लोगों का कंपटीशन था तास्कन में रशिया में तो वहाँ क्या हमारे इंडियन के एम्बेसडर जो कि चीफ गेस्ट अवार्ड देने वाले थे मिस्टर विनोद कुमार तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद में टॉप टेन में आया सबसे पहले तो मैंने एक वुडन का मकान बनाया था जो कि फोल्डिंग था ट्वेंटी बाई फोर्टीज में जो कि फोल्ड हो जाता था तो वहाँ पे बर्फ ज्यादा होने के कारण जितने भी लोग थे वो नहीं आयरन यूज कर सकते ख़राब हो जाता है तो उसकी स्पीड जो हवा की शैत की होती है वहाँ पे तो वो तीन सौ की चलती है मिनिमम तो मेरा मकान डिजाइन होने के बाद टू एट्टी सेवन पॉइंट सिक्स तक आई वेल रहा अच्छा अच्छा तो वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था उसी के कारण मुझे आज अवार्ड मिला जो मैंने इतनी मेहनत की तो एक बार डिजाइन किया था जिसमें दो हॉल थे ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर था तो भैया के कारण काफ़ी वहाँ तक <laughs> पहुँचे एक्सपीरियंस अच्छा रहा और इंडिया का नाम रोशन हुआ तो जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का वहाँ पे निधन हुआ था जी, जी, तो उनका जो था वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड था कि मेरे देश का एक यहाँ पे है सब उनका और बाकी मेरे फैमिली जितनी भी है वो काफ़ी स्पोर्टेड है और गाइडलाइन में विजय कुमार कलकत्ता से हैं जो एक्सप्राइस मैनेजर हैं और मेरी सिस्टर पुजारानी तो बाकी मेरे लिए लकी है मेरी वाइफ जो सबसे जरूरी है कि मेरी शादी होने जा रही है 29 को तो अच्छा था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला लाइफ में और यहां तक पहुंचने का मौका मिला और आप सबके सामने बातचीत करने का मौका मिला तो बस बाबा की बहुत मेहरबानी रही क्योंकि मैं सत्रह साल से मधुबन से जुड़ा हुआ हूँ तो यहाँ के भाई बहनों का योग का जो भी था असर उससे मेरा वो हुआ सबसे ज़्यादा अच्छा गुरविंदर सिंह जी एक बात बताइए कि हम लोग आज के युवा साथी जो है आज के युवा जो है जी वो जी करियर को लेकर काफ़ी सोच करते हैं काफ़ी विचार विमर्श करते हैं थोड़ा सा टेंशन में भी रहते हैं कि, कि किस फील्ड में जाएं तो आप जब करियर के बारे में या अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद किस तरह से आपने अपना करियर को फ्रेम किया कैरियर में स्टार्टिंग में स्टडी खत्म करने के बाद कोई ज़्यादा अचीवमेंट था नहीं।, नहीं तो अचानक मेरी सिस्टर की शादी हुई थी माउंट आबू तो मैं घूमने के लिए आया तो मेरी जो सिस्टर थी और जीजा जी जीवंत सिंह जी उन्होंने मुझे योग के बारे में बताया तो मैं योग करने के बाद थोड़ा सा मन को एक ठहराव मिला जो सबसे मेरे लिए अच्छा था तो मैं हर चीज़ बहुत ठंडे दिमाग से सोचता था जल्दबाजी नहीं करता था सोचने के बाद सोचा समझा फिर जितने भी आज की जनरेशन है वो ये चाहती है कि रातों रात सब कुछ हो जाए हुँ, हुँ, हुँ. वो ठीक नहीं है बच्चे आ जाए पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए उनको समझाना चाहिए और लाइफस्टाइल जितना है उतना ही रखना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए वो सबसे बड़ी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे मैं मेन बात यह कहना चाहूँगा सबके लिए कि जितना पेरेंट्स आपको करते हैं आप उसके लिए ज़रूरी कीजिए कि पेरेंट्स को देखिए कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं तो बच्चों को गलत लाइन नहीं चूज़ करनी चाहिए जो बच्चे सोचते हैं कि मैं इंग्लिश स्कूल में जाऊं एक सरकारी स्कूल वाला भी तो एक अम्बेस्टर राष्ट्रपति बन सकता है तो बच्चों को वो चीज़ कंपटीशन में नहीं जाना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए जो सबसे बड़ी बात है तो मेरी एक सब युवा से रिक्वेस्ट है कि आप लाइफ की तरफ मत जाइए अपनी फैमिली को देखिए जो उनके लिए है वो सबसे बेस्ट है दुनिया में हर चीज़ मिलती है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते वो जो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं वो अच्छा ही करते हैं और गुरु बिना ज्ञान नहीं जो लाइफ में सबसे बड़ी बात है अगर आपका गुरु अच्छा होगा तो वो लाइफ में आपको बहुत सारी अचीवमेंट दे सकता है समझा सकता है कि आपको क्या जाना चाहिए प्लीज़ नशे से दूर रहिए ड्रिंक वगैरह से सब युवा को यही है मेरी तरफ से कि ज्ञान सुनिए उसमें योग है आप करेंगे तो आपके मन को बहुत खुशी मिलेगी जो मेरा एक्सपीरियंस है सबसे अच्छा सत्रह साल जी, का जी, जी। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने हमारी युवाओं को संबोधन करते हुए कहा कि आप अपने करियर को लेके तनाव में ना आए इजी रहे और अच्छे जो हमारी टीचर से अभिभावक है उनके साथ बातचीत करके अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं और नशे से हमेशा दूर रहे तभी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे आप बिज़नेस पहले करते थे फिर बाद में बिल्डिंग लाइन में आए जी तो जी। बिल्डिंग लाइन में कैसे आपका आना हुआ उसके बारे में बताइए बिल्डिंग लाइन में सर एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पर मैं जितना भी वर्क करता था वुडन का वो शांतिवन के बी भाई बहनों के लिए कर रहा था तो मुझे अच्छी प्रेरणा मिलती थी तो वो एक बना कि नहीं भाई बहन आते हैं उनको अच्छा लगता है रहना फ्लैट्स में सेवा भी करना चाहते हैं तो शांतिवन में ज़्यादा भाई बहन होने के कारण उनको रहने में दिक्कत होती थी तो फिर ऐसे धीरे धीरे लाइन में बिल्डर लाइन में आए तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा बिल्डिंग लाइन में फिर तरक्की मिली नहीं। नहीं। मेरे ज़्यादातर आइडल रही हैं प्रकाश जी दादी प्रकाश जी उनसे थोड़ा ज़्यादा क्लोज था उनका अनुभव अच्छा था वो हमेशा मुझे कहती थी कि जितना ठहराव से चलेगा वो तेरी जिंदगी उतनी ही स्मूथली आगे जाएगी तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वो था तो ये मेरा एक्सपीरियंस का बेस्ट एक्सपीरियंस है कि जो दादी की बात कही हुई आज मुझे याद आती है तो उसके लिए हम शांति दादी को मेरी तरफ से बहुत सारे विशेष जी जी चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूँगा कि अभी एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है तो ब्रेक में हम लोग गाना सुनते हैं तो गुरविंदर सिंह जी आपको कौन से गाने अच्छे लगते हैं मोटिवेशनल जो गीत है आपको जो प्रेरणा देता है वो गीत के बारे में बताइए वैसे तो वो कहते ना वो का सिकंदर का पिक्सल का गाना है झेर है उसका गाना नहीं कह सकते दुख को गले लगा तकदीर तरें कदमों में होगी खुशी के लिए तो सब जाते हैं लेकिन दुख को बहुत कम लोग होते हैं जो रहते हैं मेरा फेवरेट गाना तो वैसे वही है मुकद्र काशिकंदर का, का। तो इसलिए <laughs> तो पुराने गाने ज़्यादा पसंद है अच्छा पुराने गाने आ, नहीं, हाँ नहीं हा हू ये पसंद नहीं है <laughs> ज़्यादातर मुझे वही है सर जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हैं और गुरविंदर सिंह को जो गीत मोटिवेट करता है वो है मुकदर का सिकंदर इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोमात वन नाइन्टी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो रोते हुए आते हैं सब रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकादर काशिकंदल वो मुकादर काशी कंदल जाने मन अस्ता हुआ जो जाएगा वो सिकंदर क्या था जिसने जुलूम से जीता जिसने गुल से जीता एगा रोते हुए आते हैं सब हँसता हुआ जो जाएगा करके जीने की जो दुनिया को सिखलाएगा बोल पैदर काशिकंदर बोल पैदर काशिकंदर जाने बंद कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ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 नमस्कार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद और गुरविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं जिनसे हमारी बातें हो रही हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा प्यारा सा गीत उन्होंने सुनाया ओ मुकादर सिकंदर जी ये गीत है एक मोटिवेशन देता है कि दुख के समय भी आपको हंसने के लिए प्रेरणा देता है ये गीत आइए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह मैं चाहूँगा कि गुरविंदर सिंह जी जैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं स्ट्रगल बहुत कभी कभी आ जाता है तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड कौन सा था कब था मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड था जब मेरे मदर बीमार थे दो हजार आठ में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का उनका निधन हुआ था 30 अप्रैल 2008 में तो वो मेरी लाइफ के दस दिन बहुत कठिन थे कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे होगा वाइफ एंड बैलेंस थे शादी करने में फैमिली थी तो स्थिति भी इतनी ठीक नहीं थी नहीं। वो सबसे बड़ा मेरा टाइम था जो वो था लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा मैंने लाइफ में वो मैं कितना टाइम तक रहा 2008 से वो करीब ढाई साल तक मुझे दो अच्छा, आई 2010 के फर्स्ट जनवरी में मेरा अचीवमेंट शुरू हुआ बिल्डर लाइन का तो फिर बाबा का इतना सारा साथ मिला आशीर्वाद मिला तो आज मैं जो कुछ भी हूँ बाबा की वजह से हूँ <laughs> मुझे सत्रह साल हो गए शांतिवन से जुड़े हुए तो इसलिए थैंक यू बोलता हूँ बाबा की मेरे लिए बहुत सारी अचीवमेंट थी दरवाजे खुले थे प्रकाश जी का जो था वो बात मेरी लाइफ में काफ़ी मायने रखती है कि अच्छे कर्म करो तो किस्मत जरूर साथ देगी तो दिया है वो ढाई साल मेरे लिए काफ़ी रहे, रहे। है है बाद आप जो वो लाइफ सेटल हो गई <laughs> फैमिली अच्छा अचीवमेंट मिला जी, जी, और जी, जाने के बाद वहाँ पे थाईलैंड था दुबई था तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था लेकिन योग मेरे पास था तो मुझे वो ठहराव देता था की नहीं अच्छा होगा लाइफ में वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा और <laughs> जो धीरे धीरे आगे चलता रहा वो ये किस तरह का कंपटीशन था थोड़ा सा ये सर इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से एक कंपटीशन करवाया गया था जिसमें चार पार्ट थे 100 लोग का था, अच्छा। तास्कन में, सिटी पैलेस में तो बलजीत सिंह जी जो मेरे बड़े भाई है उन्होंने मुझे बोला की मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया पार्टिसिपेट कर तेरा एक्सपीरियंस अच्छा कार्पेंटर का एक्सपीरियंस प्लस बिल्डर का एक्सपीरियंस में मैंने एक मकान बनाया था वुडन का पार्टिसिपेट कर वहाँ पे जितनी भी है माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी टू रहता है नहीं नहीं। तो वहाँ पे आयरन वगैरह कुछ नहीं चलता वुडन ही चलता है ज्यादा तो उसमें जो अपने कंपटीशन थे काफी सारे लोग आए तो मेरे जो मकान डिजाइन किया गया था उसकी जो फाउंडेशन प्लस टॉप आई टू सेवन एटी सेवन पॉइंट सिक्स अगर आपकी हवा चलती है गाड़ी की स्पीड चलती है तो मकान को कुछ नहीं होगा नहीं। तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी दूसरी कंट्रिया टू फोर्टी पे निकल गई सब मेरा लास्ट में आया अच्छा, अच्छा। तो मुझे खुद को यकीन नहीं था कि मेरा टॉप 10 <laughs> में नाम आ गया या टॉप 5 में आ गया आ, तो बलजीत सिंह जी बेदी थे जो मेरे ब्रदर बड़े उन्होंने आ, बोला तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया तो वो लाइफ की बहुत सबसे बड़ी खुशी थी कि चलो जाएंगे तो बेस्ट सरेश बिल्डर का अवार्ड मिला मुझे जो इसका नाम रखा गया बेस्ट बिल्डर हिंदी में कहें तो श्रेष बिल्डर का अवार्ड दिया गया जी, जी, जी. कि अगर कोई खूबसूरत छोटा सा मकान बना सकता है उसको इतना मजबूत बना सकता है तो ऑफ भाई सरदार जी गेट नंबर <laughs> शांतिवन जो मेरा टाइटल है शांतिवन के नाम से ज्यादा फेमस हुआ वहाँ <laughs> सब लोग आशीर्वाद था इसलिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो कितना टाइम लगा था आपको वो मकान मुझे दो दिन सात घंटे लगे उसको बनाने में अच्छा अच्छा तो सब फोल्डिंग सिस्टम था जैकलेबल था था, सब शीट थी उसको कटिंग करके इंजिस पे करना था अच्छा। जिसका लंबा वीडियो है लेकिन मेरा है वाइट हाउस का तो मैंने एक वाइट घर बनाया था अच्छा। दो फ्लोर का जिसमें से फोल्डिंग खत्म होने के बाद में वो साइज आपका वही रहेगा 14 टू 20। अच्छा अच्छा आपका पूरा मकान है वो स्लीपिंग में जाता है सीधा सीधा जाएगा राइट में लेकिन आपके फ्लोर अंदर खुलते जाएंगे किचन से स्विच दबाएंगे होल्डिंग तो में बाहर आ जाएगी तो आपका टेबल्स है ऑफिस बनाना चाहते हैं अपने घर में तो आप अगर हॉल रखना चाहते हैं तो आप उसको बटन दबा दीजिए पूरा पैक हो जाएगा दीवारों में लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि एक शीट है शीट है। हाँ। उसमें वो जिसकी वीडियो में आपको अभी दे दूंगा तो वो सबसे बड़ा मेरी लाइफ का वो लेकिन फिटिंग करने की ही करामा थी सबसे ज्यादा अच्छा अच्छा इस कॉम्पिटिशन में एक बात बहुत मायने रखती थी एक तो थी कि आपके हवा का प्रेशर से मकान कितना कर सकता है झेल सकता है क्योंकि वहाँ बर्फ का वेट बहुत होता है सेकंड ये होता है कि आप कम से कम जगह में आप क्या बना सकते हैं अच्छा। इंजीनियर हाँ। क्योंकि मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया था तो उसमें मुझे काफी हेल्प मिली ये सर सबसे बड़ा मेरा जो रहा और बाकी सबकी विशेष थी जी, जी जी बड़ों का छोटों का आशीर्वाद था जो मेरी लाइफ में बहुत चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको ये अवार्ड दिया श्रेष्ठ बिल्डर का और बहुत अच्छा और ये खास बात यह बताऊंगा सर जी। कि इंडियन एम्बेसर तास्कन विनोद कुमार संजू सिंह उनकी तरफ से मुझे जो कि वहाँ पे है नुँ। नुँ। उनकी तरफ से अवार्ड दिया गया है बहता है ट्रॉफी की तरफ से श्रेष्ठ बिल्डर का बेस्ट बिल्डर का अवार्ड दिया गया है इतनी यंग एज में मैं पहला लड़का हूँ जिसने ये अवार्ड जीता है थर्टी ईयर में किसी ने भी इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड नहीं जीता मैंने मेरी मेहनत से सब कुछ किया और सबकी आशीर्वाद से और बाबा का योग मेरे काम आया जो सबसे बड़ा जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको ये अवार्ड मिला और कैसे आपने काम किया वो भी आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी मोटिवेटर्स रहते हैं आपने वैसे कुछ लोगों का नाम तो बताया जो आपको प्रेरणा देती जैसे दादी प्रकाश मनी है और आपके ब्रदर हैं तो ऐसे ही आपके लाइफ में जैसे कि आपने इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स किया या फिर बिल्डिंग के लाइन में आपको एंट्री किया उससे मैं आपको सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन मिला वो कहाँ से मिला वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन उस टाइम मिला आ, मेरी सिस्टर से तो पूजा जी जो यहाँ रहती हैं शांतिवन में ही पास में ही रहती हैं तीन नंबर गेड पे तो वो हमेशा कहती थी कि कोई तू अलग से करना चाहता है तो तेरे पास डिग्री है डिप्लोमा है तो तू तो उसको कर फिर दोस्तों का काफी सपोर्ट रहा इसमें कि उन्होंने बोला कि तू डिजाइन बहुत अच्छा बनाता है क्योंकि मैं फर्नीचर में तो करता ही था तो ऐसे भी बिल्डिंग का एक डिजाइन किया जो कि छह नंबर गेट के सामने मेरी बिल्डिंग है छोटी सी जगह में मैंने ट्वेंटी अच्छा। गेट के सामने है शांतिवन के तो वो मेरी लाइफ का सबसे सक्सेसफुल पार्ट था मोटिवेट करने के लिए दोस्तों का और सिस्टर का वो बहुत ज्यादा रहा और मेरा बांजा मेरे लिए बहुत लक्की है उसी के नाम पे है सब कुछ अच्छा, अच्छा। पर्सन के नाम से ही है मेरी सिस्टर का बेटा है तो कहते ना वो सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा मेरी तरक्की होगी लाइफ में सबसे बड़ी बात चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हम लोग अपने जीवन में जो अपना लाइफस्टाइल होता है हमारा खान पान होता है तो आपका जीवन का लाइफस्टाइल कैसा है किस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रकाशमिनी के टाइम पर दादी मेरी आइडियल रही है तो वो कहती थी हमेशा जितना सिंपल खाओगे उतनी लंबी लाइफ जी होगी तो मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ रहता हूँ मुझे हाई फाई लाइफ पसंद नहीं है <laughs> सिंपल रहना पसंद करता हूँ खाना बिल्कुल सिंपल <laughs> खाना पसंद करता हूँ ऑयली इन चीज़ों से नहीं थोड़ा दूर रहता हूँ <laughs> इसलिए मेरी खूबसूरती का राज भी वही है <laughs> तो कि ऑयली खाना पसंद नहीं है सिंपल खाना पसंद करता हूँ और आबू की लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी है खान पीन अच्छा है सब और सबसे बड़ी बात ये है कि शांतिवन का जो वाइब्रेशन है वो लाइफ में बहुत आगे ले जाता है इंसान को वो कहते हैं ना अच्छे लोगों में रहोगे अच्छी अच्छे लोग तो आप अच्छे हो जाओगे <laughs> <laughs> तो वो सबसे बड़ी बात होती है लाइफ। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आप बिल्डिंग लाइन में हैं और भारत देश में या विदेश में जो आपने टूर किया है तो उसमें से सबसे अच्छी जगह जो है शांतिवन आबू को छोड़ के दूसरी जो जगह है जो आपको काफ़ी आकर्षित किया उसके बारे में बताइए सबसे बेस्ट तो मेरे लग की तास्कन ही है रशिया जिसने मुझे अवार्ड दिया वहाँ बहुत आइस थी बर्फ था स्नो था वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट रहेगा टूर रहेगा जो कि मुझे जिंदगी की यादगार दे गया जो पूरी लाइफ रहेगी और खास बात ये बताऊँगा कि आज के बाद जो भी कंपटीशन होंगे टॉप में मैं ही रहूँगा एक नंबर में इसके बाद सेकेंड पार्ट बनेगा थ्री पार्ट बनेगा फोर बनेगा लेकिन मेरी लाइफ का ये सबसे अच्छी जगह है जी जी कि जिसने मुझे अवॉर्ड दिया मुझे दुनिया में इतना फेमस किया बताया तो आई एम दीक है सर की हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का वहां हुआ था तो उनकी एक स्थान बनी हुई है जो की हर इंडियन वहाँ जाके नमो करता है ये मेरे लिए सबसे प्राउड की बात थी कि मैं एक इंडियन होने के कारण वहाँ रशिया में प्लस जितने भी रशियंस है वो हर साल उस डे को मनाते हैं अच्छा हमारे लिए सबसे प्राउड बात ये थी सेकंड ये था कि वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है आपको कोई भी ग्रीनरी मिलेगी रोड पैकेज में अच्छा है सेकंड जो था वो माउंटेन था वहाँ से सिटी से 40 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूर एक माउंटेन एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो ताशकन कैपिटल वर्क है रशिया का जहाँ पे टोटल बिजनेस होता है जैसे हमारा सिटी पैलेस था तो हम लोग वहाँ रुके हुए थे तो वहाँ पर एक अच्छी बात यह थी कि आप लोग को मिस गाइड कोई नहीं करेगा था कि कॉपरेटिव इंडियन रशियन भाई भाई जैसे कहते हैं वो बहुत तो इंडियन को रिस्पेक्ट देते हैं ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं तो अदर कंट्री में गया हूँ दुबई थाईलैंड मलेशिया पताया आइलैंड तो वहां पे वो लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे इंग्लिश में लैंग्वेज थे तो लेकिन कॉपरेट करते थे अगर आपको नहीं समझ आएगा तो वो पेपर पर लिख के बताते थे इंग्लिश में अच्छा, कि सर अच्छा, आपको इस साइड से यहाँ जाना है प्लस एक सबसे गुड रशिया की बात जो याद कर रहेगी हमेशा कि कोई भी सामान अगर आपका गुम हो गया तो आपके कार्ड आईडी के पास में आपके पास पहुंच जाएगा अच्छा अच्छा ये सबसे <laughs> बड़ी अच्छी <laughs> बात थी रशिया की जो मुझे अच्छी लगी मेरी खुद की जैकेट रह गई थी एक्चुअल में टूर बस में तो उन्होंने मुझे रूम में आके दी उसके लिए थैंक यू सो मच तास्करिंग आर पीपल्स तो थैंक यू चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ताशकंद में आपका रहना हुआ और कंपटीशन भी आपने जीता और बहुत ही अच्छा यादगार एक पल आपके पास है अभी और वो बना रहेगा और वहाँ के लोगों के बारे में वहाँ का कल्चर के बारे में भी आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप कुछ दो लाइनें ज़रूर बताइए मोटिवेशन के तौर पर न्यू जनरेशन के लिए मेरी मोटिव लाइन यही है आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं आज के लाइफस्टाइल में मत जाइए यंग के लिए ये है और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है कि अगर आपकी फ़ैमिली आपके साथ नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो बहुत कुछ सिखा जाते हैं जो साथ दे जाते हैं हर इंसान नहीं देता बस सब भाई बहनों को यही बोलूँगा यंग जनरेशन को कि गलत साइड मच जाइए अपने पेरेंट्स को देखिए कि वो अपने लिए कितनी मेहनत करते हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए और उनकी बात मानिए बस मेरी लाइफ का यही एक लास्ट है कि पेरेंट्स <laughs> लाइफ में बहुत मायने रखते हैं चलिए गुरविंदर सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जाते जाते आपने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमारी युवा साथियों को दिया कि वो अपने माता पिता को ना भूलें उनको रिस्पेक्ट दे और उनकी बातें सुने तो अपने लाइफ में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और हर बच्चे को अपने माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए सम्मान होना चाहिए तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैसेज के तौर पर और मैं चाहूँगा कि अभी जो हमारे दोस्त इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं ये मैसेज अपने दिल में समा के रखिए और इस तरह से अपने माता पिताओं को सम्मान दे और उनका रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़े तो आपके जीवन में तरक्की मिलेगी और आप सदा खुश रहेंगे मस्त रहेंगे और अपने जीवन का आनंद उठाएंगे तो चलिए आप सदा खुश रहे मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और गुरबिंदर सिंह जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कते रहो वो है सब हंसा हुआ जो जाएगा हमने माना ये समान